बंदे गुरु पद गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंद समित से चैतन्य प्रभु वंदे नीता नंदसोदित श्रीनंद नंदन वंदे राधिकरणोदय गोपीजन सामूत कल्पतरु मनोहर के कल्पतरुस्पासी व्यवच पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः करोति नम मूक पंगुंगिरी यम वंदे परमांदमाधव बृंदाव तुलसीदेव्य वैकेशवश्भक्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चई नरोतम देविंग देवी सरस्वती तथो जो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अभद्रश प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्तिमदाक जगोदरण्यो सदाभवमोह तीर्थस्पम शिव विरुंचुन तम शरण बीतात पनतपाल भविपूत महापुरुषते महापुरशते चरनारिंदम स्त्यक्ता दुस्तज सुप्री तराज्जलक्ष्मी धर्मीचसा जदुगा दया मी गई तप्सिम वधाद वंदे महापुरशते यत्दपल्लवनकमिषटाया विस्फुर्जित किमुस्वर्शी पूर्णागर सुसागर सारूर्ति चाराधिकाई कदम कदम कृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद सियादत गाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि प्रणमो श्री भयो भूयो श्री कृष्ण कर्णारणव लोकनाथम जगचु श्रीसुक तम तमादेव पुषो पुराण तमालवर्णम सुतावता अपार संसार सुद्रसे भे भगवत स्वूप बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्व भक्ष जय सी गंग सिंह महमे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम, आरे राम, आरे राम, आरे राम आरे हरे राम राम राम हरे हरे ओम अप्रीतर्त करण निशिनी स्वया न नोरथ धिया खन भगन निद्रा दवा अहतर्त रचना ऋषि देवा जिसमाद प्रसंग विमुखा जुष्मा प्रसंग विमुखा शिशि भक्ति सिद्धांत तो, भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा ने बोले कृष्णो प्रीति कृष्ण का प्रति जिसका प्यार हुआ है कृष्णो प्रीति का इतना एक क्षमता है जिसके सामने मोरल स्टैंडर्ड नैतिक चरित्रों ये भी फीका पड़ जाता है ये सब आप समझने के लिए आपको बहु जन्म अपेक्षा करना पड़ेगा भले कृष्ण प्रति का ऐसा एक क्षमता है जिनके सामने आपका जो मॉरल स्टैंडर्ड मॉरल नैतिक चरित्र नैतिक विषय ये सब भी बड़ा फीका पड़ जाता है ये समझ में नहीं आएगा भले जो भी नैतिक चरित्र सामाजिक कुछ बाधाएँ मेरा कृष्ण सेवा में असुविधा सृष्टि कर रहा है मेरा कृष्ण सेवा में असुविधा हो रहा है ये नैतिक विषय आदि ये सब को तोड़कर कृष्ण विश कृष्ण सेवा में छलंग लगा दो जैसे एक नदी में आदमी छलंग लगाते हैं उसमें जो बाहरी दुनिया वाले आदमी जो उसको निंदा करे ये क्या किया पोपात बोलते हैं ये भी हमारा बड़ा आदर के साथ हम ग्रहण करते हैं ये अपवाद को ये भी ठीक है कोई असुविधा नहीं क्योंकि इसमें कृष्ण सेवा है जगत का जो चर्चा है इसको उपेक्षा करके नए नीति जो आपका सामने स्टैंडर्ड इसको तोड़ फोड़ कर अगर हम कृष्ण सेवा में नियोजित हो जाए छलंग लगाए इसमें दुनिया जो चर्चा करे तो करने दो इसमें हमारा कुछ आएगा जाएगा नहीं ये भी हमारा परम आदर के साथ वरणी है बद्द जीवों का अवस्था को सूचित करने के लिए जो भाव काल बोला गया था गजेंद्र मोक्षन का ये सब भाव समझने के लिए बहुत डुबकी लगाना पडेगा एक एक करके श्लोक को यहां गजेंद्र जी जो श्लोक बताए हम तो करके चले गए और आप लोगों का भी तरफ से इच्छा है जो जल्दी हरी कथा खत्म हो इसलिए हम क्या करें हमारा उपाय भी नहीं है और इधर बताएं गोजेंद्र जी कह रहे माद्रिक प्रपन्न पशुपाश सभी मोक्षनायो मुक्ताय भूरी करुणा नमो अमलायो क्या क्या बोला मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षनायो मुक्तायो भूरी करुणा नमो अमलायेन सर्वस्तनुभ मनुषि प्रतीत प्रत्यकशे भगवते विहते नमस्ते गजेन्द्र जी कह रहे मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षनायो ये काल थोड़ा सा चर्चा किया था गजेंद्र जी अपना जो हाथी शरीर मिला इतना बड़ा तगड़ा ये शरीर को बचाने के लिए गजेंद्र जी ठाकुर जी का पास प्रार्थना नहीं कर रहे क्यों हमने बोला था जितना सारे बद्ध जीव है सब गजेंद्र है क्यों बोला था ये समझ में नहीं आएगा आदमियों को बड़ा भारी गुप्त प्रसंग है ये दिमाग में नहीं घुसता अब देखो यही बात तो आया सामने गजेंद्र जी अपना जो हाथी शरीर है ये हाथी शरीर को बचाने के लिए ठाकुर जी को इतना लंबा चौड़ा स्टॉप नहीं किया किसलिए किए बद्रिक वजमाद्रिक प्रपन्न पशोपास और विमोक्षन आयो हमारा जो पास्विक जो बंधन है अर्थात हमारा जो बद्ध दशा है इसको मोचन करो अविद्या आज जिनकी पूजा आप लोग कर रहे हो ये देवी किसी को अविद्या के द्वारा बंधन करेगी आज किसी को अविद्या का बंधन खोलकर विद्या का ओर दे, दे। चंडी चंडीपाट में सब है कौन सुने चंडी चंडीपाट में सब है आज जिसका पूजा कर रहे हो वो तो आपको बंधन में डाल सकता डाल सकती और आपका अगर वही अवस्था है तो आपको खुला छोड़ भी दे थोड़ा देर पहले जो श्लोक देके शुरुआत किया था बड़ा आश्चर्य के श्लोक है अनाप्रित करना निशनिश आना विष्व आदमी विषय का ओर तन्मय हो जाते हैं इसी के द्वारा इनके जो पुरुषार्थ सारे खत्म नहीं रहता कुछ इसमें बताया गया इतना तन्मय हो जाते विषय में तो अंतिम में खो बैठते हैं कि हम कौन हैं कैसा है ऐसा हालत जब सो जाते हैं और सोते सोते भी कोई शांति नहीं है छलांग लगा के उठते हैं डर जाते हैं हार्ट का बीमारी भी हो जाता है ऐसा करते हुए चिंतन चिंतन हर वक्त कोई आराम की चैन भी नहीं है बिल्कुल विश्राम भी नहीं है इसी अवस्था में वो बेचारा का मालूम नहीं है तुम्हारा तो जो कर्म फल है कल थोड़ा चर्चा करेंगे अगर रुचि है यहाँ का आदमी का अगर रुचि है तो कल चर्चा करेंगे नहीं तो थोड़े में छोड़ देंगे क्या है बोले ये जो देवता लोग हैं ये कर्मों का जो आपका फल है सब आपको नचा रहे हैं सब ऐसे नचा रहे हैं कि आप समझ नहीं पाते हो सब कोई को नचा रहे हैं आपका जो देवता देव जितना सारे देवता लोग हैं सब अपना अपना सुविधा असुविधा के अनुसार आपको नचा रहे हैं दो और आपने प्लान प्रोग्राम किया काल ऐसा करेंगे और छ महीना बाद फाइव ईयर्स प्लान छौंक लिए आप सुंदर लेकिन सारे वो छौकों के ऊपर हैं एकदम झाड़ू लगा दिया जा वाह सब प्लान प्रोग्राम स्कैटर्ड हो गया ऐसा ही बद्दोजीवी का अवस्था है ये बद्दोजीवी का जो अवस्था है ये तो क्या बोले जितना भी वो चिंतन करे वो जितना उसका जो तकदीर में है उतना ही होगा और उसके ज्यादा नहीं होगा लेकिन फिर भी प्रयास प्रचेष्टा बेचैनी ये तो रहेगा अब देखो गजेंद्र जो है ये गजेंद्र जी महाराज का जो बुद्धि है हमसे अच्छा है गजेंद्र जी महाराज ये तो सारे बद्ध जीव का रिप्रेजेंटेटिव बन के है लेकिन इनके प्रार्थना क्या है देखो बोले हमारा जो पास है इसको ही माद्रिक प्रपन्न पशुपास इसको पशुपाश बोलते हैं इसको चैतन्य महाप्रभु का पार्षद ऐसे बोलते सुंदर करके पैशुण्य व्रोण पीड़ितो वैगुण्य कीटकलो पैशुन्न्य व्रण पीड़ितो दैनारण ना वे निमग्न हंस चैतन्य वैद्यश्रय ये सब श्लोकों का व्याख्या होता है वृंदावन में हम करते हैं यहाँ समय नहीं है, है? ये सब चैतन्य महाप्रभु का पार्षद सुंदर ये सब अपूर्व श्लोक ये सब तो ये जो है हम अविद्या को नाश करने के लिए आपका चरण में शरण लिए हैं आप देखो हम हाथी शरीर को बेचारे क्या करें हाथी शरीर इतना बड़ा हाथी शरीर इतना सुविधा है सब लोग डरते हैं हमसे कोई सुविधा नहीं है वास्तविक और जो अंतर्जामी सर्वनियंत्रण ज्ञान स्वरूप ये भगवान जो ब्रह्म को हम नमस्कार करता हूँ मेरे को रक्षा करे एकांतिनो यस्सो न काचनाथ वंचति जे वै भगवत्पन्या अद्भुत तच्चरी सुमंगलम् गायन्त आनंद समुद्र मग्ना एकन न कांचनाथ वंचति जे वै भगवत्पन्या जो एक भक्त है वही वैकांति निस्किंचन है निष्किचनाना निस्किचनानंग नणी तो जावा ऐसा माफी जो निष्किंचन वैष्णव है उनके अंदर में कभी आशा नहीं रहता उनका अंदर में ऐसा कोई भाव नहीं रहता अगर रहता तो हरिकथा उनका जबान में आएगा नहीं संभव नहीं एकांत रूप में जो भगवान का चरण को आलिंगन किए है और भगवान का चरण का ही चिंतन करे और ये सोचे कि यही मेरा संपत्ति है दूसरा कोई इच्छा नहीं उदाहरण दे, दे दे देखो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई बहुपात का पहले का बात हम कह रहे हैं जब ब्रह्मचारी रूप उसी समय में वो बैठ के एकांत में बैठ के चैतन्य मठ जो आभि है पहले तो एकदम जंगल जैसा था वहाँ चंद्रसेकर आचार्यों श्री मान महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का मौसा इनके मुकान है ये ये ब्रजोप्रत्तन में करोड़ों नाम जगो शुरू कर दिए अब उनका अंदर में इच्छा भी नहीं है कि हमने प्रचार करें ये करें वो करें ये सब इच्छा नहीं है एकांत भक्त क्या करता है अपेक्षा करता है ठाकुर जी का क्या इच्छा है तो चैतन्य महाप्रभु सारे पांच पंच गौर हरि आए गुरुवर्ग आए और आदेश किए उठो क्या कर रहे हो एकांत में भजन उठो तुमको प्रचार करना है ठाकुर जी का बात बोलना है प्रचार करो ऐसा करे जगन्नाथ दत्त बाबा जी महाराज सारे आए इस समय ने उन्होंने हाथ जोड़कर बोले महाराज प्रचार हमसे कैसे होगा प्रचार में तो बहु पैसा का जरूरी है वही व्यवस्था का जरूरी है बहु आदमियों का लग बल अर्थबल सब जरूरी है हम ऐसे कैसे करें हमारा तो फूटी कोरी भी नहीं है वैसे देखो हम बैठ के हम नाम करता है बोले उसके लिए फिकर मत करो सब पीछे आ रहा है तुम्हारा जो एकांत भक्त है भगवान का अगर है उनसे प्रचार करे वो किसी से कुछ मांगेगा नहीं हम अगर सुने जब मांगे तो हम तो उसको झाड़ू लगाएंगे हिदायत का भाव कभी किसी हरिकथा के द्वारा प्रकाश हो गया से यह अलग बात है ये नियम नहीं है अयोध्या में पोपा जी कह रहे हैं अयोध्या में एक भक्त हैं वो बैठ के किसी से कुछ मांगते नहीं हैं देखो कैसा चालू है वो बोठ के अभी रास्ता में बैठे हैं किसी से मांगेंगे नहीं वो नाम लेना चाहते हैं लेकिन वो बोलते हैं ऐसे ही नाम कर रहे हैं और बोल दे हे राम जी हे राम जी किसी से पुआ भर घी दिला दे हे राम जी किसी से के जी एक के जी आटा दिला दे ऐसा करके बोल रहे हैं पोपा जी हंस रहे हैं बोले देखो इसका क्या नियत है ये राम जी को अपना गुलाम मनाया हे राम जी किसी से दिला दे ये तो मांगना ही हुआ उससे तो अच्छा हमको दो हमारा दरकार है बोल देना तो उचित नहीं ठाकुर जी का इच्छा तो हो जाएगा नहीं तो हमारा बानी सेवा है बानी सेवा ही तो सबसे ऊपर है गोमाता का सेवा करना है तो बानी सेवा के द्वारा गो माता का ज्यादा सेवा होगा हमारा समय क्या होगा बानी सेवा गो माता का किताब अगर ले गया ऐसा किताब जो जगत में नहीं है ऐसा किताब हम तीन बार बोल रिपीट कर रहे हैं ऐसा किताब जो जगत में नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं है। सारे साइंस विज्ञान देके प्रमाण करके उसका ऊपर वेद वेदांत उसे ये किताब अगर आप छपा के जगतवासी को दोगे तो गौ माता का, का उपाय जो अत्याचार हो रहा है वो कम हो जाएगा गौमाता को लाए तो हम कहा रखें हमारा तो ये वानी सेवा तो उपाय नहीं है हमारी तो इच्छा है इच्छा होता है कभी लेकिन हम टाल देते हैं क्योंकि उपाय नहीं ये करने से तो वानी सेवा रुक जाएगा जब गुरु गुरु जी वानी सेवा दिया है तो बुद्धिमान से बुद्धि से काम लेना है सब जो भी हैं इधर जो हैं किसी से निष्किंचन व्यक्ति भगवान का ऊपर भरोसा रखता है भगवान का अगर इच्छा है तो सब हो जाता है मेरा गुरुजी कभी भी मठ मंदिर बनाने की कोशिश नहीं किए छत्तीस साल वहाँ थे फिर उसका बाद जोर जबरस्ती कहाँ कहाँ से सब लाख आने पहले भी आया था गुरुजी टाल देते थे नहीं हम दिखा नहीं देंगे महाराज देते फिर उनका बार इच्छा करके बोलते थे हम ब्राह्मण बिना किसी को दिखा नहीं देते इच्छा करके जैसे कि आए कम बदमाशी कम करे बाद में तो हुआ नहीं सारे एकदम उनको पकड़ के ऐसा किया तो गुरुजी रो दिया क्या करें बोल हमारा इच्छा नहीं है बाद में क्या किया बोले ठीक है आप लोगों का इच्छा है छोटा सा ये रहेगा क्या बेचारा है लोग ठीक है एक आश्रम छोटा सा करो और मंदिर फंदिर करे हम जानते हैं मंदिर में क्या करोगे तुम लोग भगवान का सेवा नहीं करोगे ठीक से अपराध करोगे उल्टा हो जाएगा तो एक काम करो प्रतिष्ठा भी आ जाएगा तुम्हारा तुम्हारा प्रतिष्ठा से तुम्हारा मुक्ति नहीं है तुम ऐसा हिम्मत नहीं हुआ कि दुनिया का हमको दुनिया का आदमी हमको प्रतिष्ठा दे उससे बच के जाओगे उतना की बात तुम्हारा नहीं हुआ वो तो जैसा ताकतदर वैष्णव है वो सब है और प्रतिष्ठा का ऐसा करके उड़ा देंगे लेकिन वैष्णवी प्रतिष्ठा जो है उसको उड़ा देने से अपराध लगता है वैष्णवी प्रतिष्ठा तात्व और अनिष्ठा ताहा कोलीले लीरे रोबिवे लोहड़ा पोहपा जी लिखे वैष्णव के इसमें लिखे है पहला लिखा वैष्णव का सिंटम है कि आ थोड़े से दो लाइन में कौन को कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छारिया चेजारे से ही चो वैष्णव कौनक धन दौलत के ऊपर कोई ललचा नहीं होगा ललची कौनक कामिनी भोगने का जो कामिनी कांजे बिल्कुल वो देखे तो एकदम मैया ही है जिसका मातृभाव नहीं है वो तो साधु नहीं है वो पशु बन जाएगा बाप जिसको भी देखे बाप से दंडौत करना तब तो वो प्रचार करे ऐसा सब बात हमारा कौन सुनेगा हम खुद को ही पालन करना चाहिए अभ्यास कर रहे चेष्टा कर रहे इसी में है और क्या करे इससे बताया कनक कमिनी का कनों का कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छड़िया चेजारे से ही तो वैष्णव वैष्णव कौन है कनक धन दौलत का लालची कमिनी प्रतिष्ठा का इच्छा क्योंकि सब छोड़ दिया कामिनी कंचन छोड़ दिया नंगा बाबा बन गया अब सब ठीक है दुनिया दे रहे एक चीज नहीं गया वो जो साइन लिख, दि, लिख दिया है महात्यागी महाराज का आश्रम है महात्यागी महाराज का आश्रम ये नहीं छूटेगा इसलिए रघुनाथ दास गो साहब सुंदर बात बताए ये कनो कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी प्रतिष्ठा साधिष्ठा स्वपच रमणी मेरी दीना टेत क्या, क्या बोला रघुननाथ दास गोसाई क्या बोला रघुननाथ दास गोसाई जी क्या बोला कोई तो देखे ही नहीं कन्ना भी उल्टा है ना सब व्यस्त है प्रतिष्ठा साधिष्ठा स्वपच रमणी मेरी दिन भले सब चला गया कामिनी कंजन चला गया बस एक पैसा भी नहीं छूते लेकिन अंतिम में एक है वो अंदर में प्रतिष्ठा हमको लोक पूजा करे उसका मुख में कभी सत्य प्रवचन नहीं निकालेगा वो दुनिया को नचा सकता है बहुत सुंदर कथा बोल के लेकिन उसका जवान से कभी सच्चा निकालेगा नहीं क्योंकि सच्चा बोलने वाला नहीं है जगत में और सच्चा सुनने वाला भी कम है भयभीत हो जाते या तो उल्टा व्याख्या कर देते हैं ये पहुपात का प्रवचन तो जो प्रतिष्ठा सा अंतिम में तुमको चाकू चलाएगा इधर अंतिम में तब प्रमाण होगा तुम कितना बड़ा वैष्णव हुए हो वही लास्ट मार माया देवी जिसको आज पूजा कर रहे हो वो शेष लात लगाएगी शेष लात उसके द्वारा तुम अगर जय तो हो गया तो हो गया काविनी का अंजन बहुत आदमी जय कर सकता है लेकिन प्रतिष्ठा को जय नहीं कर सकता एक गौर वैष्णव जो, जो है जो वैष्णव संप्रदाय जो है इनमें से जो प्रोपात जी का कीपा मिला है भक्ति मिनोदुर का ये ये लोगों का अंदर में ये भाव आ सकता है सीला भक्तिवल तत्व को सिंह को देखो जिंदगी में कभी देखा उनको अहंकार देखा किसी ने देखा कितना प्रचार किया विदेश में कुछ किया कुछ नहीं कभी भी काम ही नहीं तो छोड़ दो हाफ नेकेट महाराज जी हम जीवनी में लिख दिए हैं उसमें पढ़ोगे तो आश्चर्य हो जाओगे महाराज जी के कमरे में झट से घुस गया क्योंकि वहां तो नियम नहीं नियम तो ऐसा ही है वो लोग तो जानते नहीं महाराज जी आकांत में कुछ कर रहे हैं और झटके घुस गया वो भी हाफ नेके और महाराज जी का महाराज जी देख लिये महाराज जी का वो देख रहे हैं महाराज जी का आंखें और वो मैया का आंखें एकदम पैराल वो देखते देखते ऐसा हो गया उसका पागल जैसा हो गई ऐसा अवस्था है और इनके राशिया में एक भक्त है कमलाक्ष बोल के इनके माताजी कभी भी गुरु वैष्णव का सामने गया ही नहीं कभी गया नहीं जिंदगी में देखा ही नहीं कौन कॉन्ग्रेस लड़का गया तो ठीक है करने दो पागल है ये सब इतना भोगने का सामान है छोड़ के चला गया जा पागल जा अब अंतिम में क्या उसका भाव हुआ जब सिला भक्तिवाल तत्व रसिया में गए मॉस्को में तो उनका क्या भावना हुआ गुरु को दर्शन करने के जाओगी चलो ना एक दो मिनट ठीक है चल कैसे आए और सामने आए महाराज जी का और घर में आदमी दो एक था कि हमको मालूम नहीं है महाराज जी का और देखते रह गए और महाराज भी देखते रह गए और देखते देखते उसका क्या हो गया फूट फूट कर रोने लगे अरे महाराज क्या हुआ महाराज कुछ बोला ही नहीं महाराज देखते रह गए वो भी देखते रह गए यह है, है महापुरुषों का प्रभाव यह है महापुरुषों का प्रभाव गोकुल में जब महाराज जी आए तो हम निष्किचन करके वृंदावन में भजन करते थे क्योंकि कुछ स्थिति ऐसा था मेरा इच्छा नहीं है मैं हजारों लाखों लोग को लेके भजन कर सकता और ठाकुर जी की आश्चर्य आप हमको फेंक दो तो हम किताब का लिखने का वो सब बैठ जाए एकांत एक भजन नहीं है वो तो किताब लिखना तो एकांत एक भजन खड़ी हुआ तो प्रचार में भी रह सकता ठाकुर जी का ही कृपा तो जब गोकुल में महाराज गए महाराज जी बहुत बार हमको बार बार बोले महाराज हमारा साथ रहो स्थिति ऐसा हुआ तो उपाय नहीं था तो महाराज आए और आदमी भी दो एक था आरती उतर रहा था अब मेरा अंदर से पैसे बुख एकदम फट किया रोना आ रहा है किस लिए मालूम नहीं महापुरुषों का जो प्रभाव है वो जो भजन करते हैं वो लोग जाने बाकी आदमी अपना बुद्धि से विचार करे वो होगा नहीं उल्टा हो जाएगा तो जो है निष्किंचन वैष्णव है उनका अंदर में कभी भी हम देखा नहीं विदेश प्रचार करके आए कुछ किए कभी भी अहंकार बोल के कुछ चीज़ देखे ही नहीं उल्टा कभी कभी उनके कोई कोई गोरु भाई ऐसा हिम्मत करके बोलते महाराज कितना आदमी प्रचार में जाते कितना पैसा लाते हैं आप तो कुछ लाते नहीं हो महाराज मौन धारण करके बोलते थे देखो बात यह है हम पैसा लेने के लिए कुछ लेने के लिए जाते नहीं ये तो सिला महाराज जी सिला भक्ति पूर्वी समाज व वैष्णव लोग ने आदेश किए जाना पड़ा हमको तो डर है वहाँ मर जाए तो क्या होगा ये महापुरुष का भाव है थे बोले हम तो देने के लिए जा रहे हैं लेने के लिए नहीं वो अपना पैसा अपना जेब से खर्चा करके आते थे किसी को बोलना नहीं अब बोले सब्जी नहीं है महाराज क्या करे सब्जी बहुत कीमती है महाराज बोले किसी को बोलना नहीं चुपके से ले मेरे से पैसा ले और बाजार में जा ले क्या किसी को बोलना नहीं ये नहीं वो नहीं बोलना नहीं जैसे रखे जाई विधि राखे राम ताई विधि रही हो सीताराम सीताराम और राधेशम राधेशम खाइ ये साधु का भाव है वो नहीं तो कैसा भाव है कैसा मस्ती में है एक साधु एकांत में बोलो क्या आनंद ले रहा है वो पागल है क्या क्वायदी करके रख दो, दो साल एक साधु को परीक्षा करना चाहते हो दो साल वो बोलेगा नहीं हमारा कमरा खुलो आराम से रहेगा अंदर किस चीज मिला है उनको दिमाग में कुछ है अब ये जो गजेंद्र जी महाराज इनका तो चरण पकड़ के किता, कितार तो हो गया कौन हु उनको तो बोला तो तू भक्तों का भक्तराज का जब चरण पकड़े उस दिन तेरे को उदार हो जाए और चलो वो तो सोरा ऐसा पकड़ा है वो छोड़ना ही नहीं है और खुद ठाकुर जी को आना पड़ा बाद में चर्चा करेंगे तो एकांत ही जैसे निष्किंचन भाव जो क्या है ये कोई भी आदमी समझ नहीं जब आपका अवस्था होगा जिंदगी में जैसे ठाकुर ऐसा नहीं कि गृहस्थी आश्रम में भी ठाकुर थे ऐसा नहीं कि गृहस्थी होने से निष्किचन नहीं हो पाएगा निष्किंचन मायना निष्किंचन का भाव ऐसा नहीं कोई जागलाड़ी दिखाए मैजिक ऐसा नहीं गृहस्थ होने से भी निष्किंचन हो सकता कितना बड़ा बड़ा वैष्णव भाई गृहस्थी कितना सुंदर कीर्तन कि करते हैं भाव है क्या तैगी बन के बड़ा अभिमान दिखाओगे तैगी तो अंदर से होना चाहिए अब देखो एकांति नजस्व न अनार्थम मंचं थी जिसके अंदर में कभी भी किसी वस्तु के लिए कोई भावना ही नहीं है किसी वस्तु का प्रयोजन नहीं है वो अपने आप परिपूर्ण है क्योंकि भगवान का ऊपर उसका भरोसा है प्यार है वो अपेक्षा करते महाराज हम लोग कहाँ रहेगा एक व्यवस्था करो व्यवस्था क्या करे ठाकुर जी की अच्छा तो हो जाए हम नहीं बोलेंगे ठाकुर जी को बोल जा उनके भावना है उनको गुलामी मैं कर रहा हूं इच्छा है तो वो ना जाओ चलो हम हमारा तो जगह पूरा दुनिया खुला है पूरा दुनिया हमारा घर है अमेरिका रसिया कहां बोलोगे सब हमारा घर है कोई भी जाए हमारा जागा ऐसा कोई घटिया काम आज तक नहीं किए साधु बनने का बात जो भी है एकांति नस्व न का मंच जी भगवत प्रपन्या अत्यभुतम तरितम एकांत जो निष्किंचन होते हैं उनका ही दिल में भगवत का जो लीलाएं संस्कृति प्राप्त होता है हर कोई का होता है न कुंती देवी भी अपना स्त में यही बात को बताई थी यही बात को बताई थी ना कुंती देवी भी ये बोला जन्म सौर्यो श्रुतो सी भी रेद मान मदह पमान नव अर्ति तो हम अकिचन गोचरण यही तो प्रमाण दिया देना हम जो कथा बोला उसका प्रमाण दे दिया कुंती देवी का प्रवचन कुंती देवी बोले जन्मो ऐश्वर्जो श्रुतो श्री इ चारो के द्वारा चारो अहंकार का खम्बा है ये अहंकार का जो बिल्डिंग है चारों खम्भा का जब हमारा दसम स्कंध आएगा नलकुबेर का तब ये दर्शन को चर्चा करे अभी समय नहीं है जल्दी जाना पड़ेगा बामन देव की पुसुंग है अमृत सागर मंथन है कहाँ करेंगे कब करेंगे आप बैठे रहो आप चाप चुप घर में हो जाएगा सब तो बोले जब निष्किचन होता है तभी गजेंद्र जी बोलते हैं तभी अतभुतम तरितम सुम गायन आनंद समुद्र मगना जब भगवान का लीलाएं भगवान का चिंतन करते का आमंत्र आनंद समुद्र समुद्र में निमज्जित हो जाते हैं वो कब का कब होता है जब निष्किचन होता है बहुत सारे इच्छाएं है आशा इनको अपमान करेंगे इसको छलांग लगाएंगे ये करेंगे वो करेंगे क्या करें इसमें होगा एकांत भाव चाहिए तो बहुत सारे श्लोक इसमें हैं जसो ब्रह्मा दयादेवा भेदा लोका चरा चरा जसो ब्रह्मा दयो देवा ब्रह्मादेवेदोकराचर नामोंपबिभेदन फलुवा चकलया कृत जसो ब्रह्मा दयो देवा ब्रह्मादेवदोकाशराचर नामूपिभेदेन फलुआ च कलया क देखो ये ठाकुर जी का जो भाव है ये किस आदमी समझ सकता है ये जे चौरा चौर वेद वेद तो भगवान प्रकट किए हैं स्वयं वेद साक्षात भगवत प्रणीतम गौशाला में ये सब चर्चा करेंगे इच्छा है बहुत सारे विद्वान आदमी रहे तो आनंद होगा उनका वेद साक्षात भगवत प्रणीतम इनके क्या अभिष्ट है क्या मार्गदर्शन कराना चाहती है ये वेद इसका बारे में साधारण आदमी को कोई आइडिया नहीं है मुनि ऋषि देव देवगन पागल हो जाता बोले वेद का ये जो है इसमें निर्णय क्या है ये अचराचर अच्छा सब कुछ भगवान आपसे आए हैं और आपका थोड़ा सोरा जैसे आंख से स्फुलिंगो स्फुलिंग जानते हो आँख से जो छिक छिलक छिलका आते हैं ना, आँख से पार्टिकल्स आँख का ये भगवान आपका ये छोटा छोटा एकदम कला आदि ये सब सरा शक्ति लेकर ब्रह्मा आदि सब देवगण इस जगत में लोकपाल हुआ है ब्रह्मा इंद्र वरुण सारे लोकपाल बना है जिसका ये थोड़ा थोड़ा शक्ति लेके ये सब बना है इन भगवान को हम दंडवत करें पहले तो ब्रह्मा आदि जितना है सारे सोचे महाराज ये जो दंडवत कर रहे हैं वो प्रणाम कर रहे हैं शायद हमको ही बुला रहे जब ये सब शो कर रहे थे वो तो नाम तो नहीं कह रहे ब्रह्मास्तक शायद हमको ही बोल रहे हैं तो हम जाए जाके खड़ा हो गया और शंकर भी गया सब गया लेकिन वो लोग बोले अच्छा नाम पुकारे तब जाएंगे बिना बुलाए जाए से नौता नहीं दिया जाए तो उचित नहीं है इसमें अपमान है तो हमको बुलाए तब जाएंगे तो बुलाए थोड़ी उसको बुला रहा है क्या बुलाये ठाकुर तो जी को तो ऐसा करके स्तवन किए उसके बाद गजेंद्र जी खुल्लाम खुल्ला बता दिए देखो जिजी विशे नाहम मिया मुहा किम अंतरवाही अंतर्वहिष्ठावृत एव जनिया इच्छा में कले नजस्व विप्लस्तम लोका वरण समक्षम जी जी विषय ना हम हम ये हाथी जन्मो को हमारे हाथी शरीर को बचाने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं। हे ठाकुर था, जी ये दुनिया में जितना भी है ये जो इतना आवर्ण है ब्रह्मांड है सब कुछ है हमारे ये गजो जन्मो ये किस काम का है बोलो इसमें कुछ काम सिद्ध होगा आत्म प्रकाश की आवरण बने हुए है जो अज्ञान है अविद्या है सारा प्रपंच जो बने हुए हमारा आंखों का सामने या आंखों को बंद करे तब भी हमारा प्रपंच दिखता दिखता नहीं सो जाओ तो महाराज किसी के साथ लड़ाई हो रहा है उनसे पैसा हमारा मिलना था दिया नहीं लड़ाई सपने में हो रहा है तो प्रपंच महाराज किसी से आपको छोड़ने वाला नहीं प्रपंच आपको छोड़ेंगे नहीं आप भी छोड़ोगे नहीं प्रपंच के दोनों ऐसा अवस्था में ठाकुर जी को बोल रहे हैं देखो ठाकुर जी हमको आप सचमुच बचाओ और काल के द्वारा काल की प्रभाव में जो नासवान वस्तु है वो सब वस्तु हमारा कोई काम में नहीं आएगा सारे आदमी तो यही मांगते हैं और काल के प्रभाव के द्वारा ये तो सारे नशवा सब जाएगा कोई भी ऐसा राजा मत दिखाओ जिनका जो राजप्रसाद है आज अवसान नहीं हुआ हुआ नहीं कितना सुंदर राजप्रसाद बनाया कहा गया है कितना जुलूस था कितना सारे ए, अंदर महल का कितना सारे विनाश है सब गया काले काल सब हरण कर ले इवन विज्ञान बोलते हैं भागवत भी बोलते हैं एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका शरीर का ये जगत का परिवर्तन हो रहा है प्रोलय नित्य प्रोलय नैमित्तिक प्रलय महाप्रलय बहुत किस्म का प्रलय है आपका शरीर में प्रलय हो रहा है आपको मालूम नहीं डॉक्टर लोग जानते हैं ये शरीर में जितना पर टिश्यू है टिश्यू है ना कोश इसके द्वारा बिल्डअप है कितना करोड़ों कोष है टिश्यू ये टिश्यू आपका समय के अनुसार चेंज होता है ब्लैक टिश्यू आदि सब चेंज होता है मर जाता है निकाल लेता है फिर नया होता है ऐसा करके जब ये टिश्यू बनना बंद हो जाएगा तो आपका कैंसर उसको बोले ब्लैक कैंसर उसी को बोले थे टिश्यू बनना बंद हो गया तो आपका बाहर से बचाना पड़ेगा ये जो भाव है जो तैगी हैं वास्तव गजेंद्र जी जैसे हालत में पड़े हैं इनके भावना है हर वक्त चिंता गजेंद्र तो इतना दिन तो सोचा नहीं इतना दिन तो हाथी जन्म का हाथी हाथी शरीर लेके कितना मजा मस्ती किए अब उसका आया बारी आया तो बोले महाराज जाए कहाँ अभी जाए तो जाए जाए कहाँ अब प्रार्थना शुरू किए अब उसका अकेलाया हमको कुछ नहीं चाहिए काल के द्वारा नासवान है ये तो मेरा पुत्रो बेटा बेटी सब हमको छोड़ के चले गए और कहां तो रहेगा कहा इतना साल तक रहेगा सब चलेगा ऐसा करते करते बताते हैं नमो नमस्तुभ्यम असज वेगो शक्ति त्रयाय अखिल गु। गल गुनायो नमो नमस्तुभ्यम असज वेग शक्ति त्रयाय अखिल अधि गुनायो प्रपन्न पाला दुरंत मनवाप्त कदेन्द्रिया हमारे जो कुत्सित इंद्रियो ग्राम है, है? असह्य बेग असह्य वेग क्यों बोला ये सब बोलना कि ये सब सब एक एक का वेदांत का सूत्र है असत्य असह्य बेग शक्ति त्रय ये असह्य वेग काल जो है काल काल का जो गति है असज एक मुहूर्त में एक दे काट काट के सब फेंक देता है सब हैं और जो शक्ति त्रय ये सारे अखिल अधि गुण स्वरूप स्वर्णागत दुरंत शक्ति आपको हम दंडवत करते हैं और जिन लोगों का कुत्सित जिनके कुत्सित इंद्रियों जहा देर इंद्रिय कुत्सित तहा देर अप्रापा था जिनकी ग्राम और मन अभी तक शुद्ध अवस्था शुद्ध अवस्था में नहीं पहुंचे उनके लिए यह भगवान बहुत दूर की बात है हर वक्त माया का अंदर में रहेगा वो जो तत्व तो विचार करे वो भी माया का अंदर करेगा क्योंकि उसका तो शुद्ध बुद्धि हुआ नहीं कु देवी का जो श्लोक बताया था जन्मो ई सजो श्रुतो सी भी रेधमान मदहमान जन्मो ऐसो श्रुतो जन्मो अच्छे खनदान में जन्मो ओश्वर्जो बड़ा भाई धन दौलत हो गया श्रुतो विद्या है बहुत श्री देखने में भी सुंदर है ये चारों का अंदर में अहंकार रहेगा ये चार नहीं है चारों में एक नहीं है फिर भी अहंकार दिखा देंगे आप चारों में एक नहीं है फिर भी उसका अंदर में इसका दिमाग है अहंकार है और जिनका रहता है चार प्रहलाद महाराज आदि देखो धुपो महाराज कितना ये लोगों का अंदर में भजन ठाकुर जी का कि मिला इससे कभी भी इनका कोई अभिमान है नहीं अभी प्रश्न होता है जब ऐसा करके वो वंदना करते करते एकदम हार गया अब तो अब तो जीवन हारे जब ऐसा करके पुकार लिए तो ठाकुर जी आ गए एकदम ठाकुर जी जब एक गजेंद्र को बचाने के लिए जब गोर गौ, गोरुर जी का सर पीठ पे सवार हो गए और गोरुजी गोरुर जी कैसे चलते मन, मन, मन से भी गति ज्यादा है मन का गति से भी ज्यादा है मन के गति जो है उससे भी ज्यादा है लेकिन वो गोरुर जी को तो बोले हे जल्दी चलो ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ उसका जो कष्ट हो रहा है ए जल्दी चलो अरे मन का गोति से ऊपर चलता है फिर भी बोले जल्दी चलो वो कष्ट हो रहा है उसका <laughs> तो आने का बात क्या किया जगन निवास हो सत्यम निम विजयी सहो संस्तुवी छो मे न समझमान चक्रायुध अभगा अभ्यगमद आसु यतो गजेन्द्र क्या बताया बतायापलब्भ जगन्नीवास स्त्यम निसमद विजयी सह संस्तुवि छंदोमयीन गरुरेन आसु यतो यजेन्द्र जहाँ गजेन्द्र है जगर निवास वहाँ गया जहाँ स्तप कर रहा था सब गजेंद्रो और स्वर्गों का देवता आदि भी आ गए छंदो महे नो गोरू रेनो क्योंकि गोरुर का जो पाक है ये पाक को ऐसा करे उसमें वेद की ऋचाए निकालती हैं गोरुर जब चले ऐसा करके वो उसमें से वेद का धनी निकालता है ये सुन लो इससे छंदो महेनो छो क्या उपनिषद वेद ये छंदो छो महे नो रेनो समूझमान चक्रा उदय ऐसा करके चक्र पकड़ के अभ आसू अभगमत आंसू जब गजेंद्र गजेन्द्र जहां वहां छलंग लगा के गए और ठाकुर जी का सहन नहीं हुआ गोरू रुके तब ना गोरू रुकने के पहले एकदम छलंग लगा के बाहर जा रहे एकदम उससे निकाल कर सो अंत सो अंत सरसु भले न गृहित बार तो। गुरुरात्मति हरिम खौ पात चक्रम उत्खीपो सां भू जलवरम गिरिमा हो कृषात गुरु भगवान नमस्ते वो क्या किया जब देखें जी ठाकुर जी आ गये और चक्र लेके ऐसा मुक्त करने के लिए तो गजेंद्रो क्या किया आकाश पर जब देखे गजेंद्र बोले आप तो ठाकुर जी आ गया लेकिन ठाकुर जी के देखा क्या क्या देंगे हमारा तो अभी अभिबंधन है कुछ फल फूल भी नहीं ला सकेंगे अब क्या करे एक पद्दो सूट से ऐसा करके उठाया कोई कोई बोलता उठाया लेकिन इसमें भी सिद्धांत तो है लिखा है एक पद्दो गजेंद्रो ठाकुर जी का चरण में नारा क्रिचात कृच्छा बहुत कष्ट करके आवाज नहीं निकलता है क्रिचात नारायण आय खील गुरु भगवान नमस्ते ऐसा करके पद्म को छोड़ा अब प्रश्न आता है जहां हजारों साल यहाँ लड़ाई हो रहा है ये कुंड में जितना तो सरोवर में और गजेंद्रों को पकड़ के रखा है जाने का भी रास्ता ने वो जगह कितना लड़ाई हुआ था वो जगह कोई पद्म फूल खिलेगा क्या समझा मेरा बात जहां इतना बड़ा लड़ाई हो रहा है वहां का पद्म फूल दिखेगा कहां दिखेगा बोलो आप कहां से मिला यहां लिखा रहा पद्म क्वेश्चन आता है ना पद्म फूल यहां इतना लड़ाई हो रहा है पानी में एकदम वहां क्या पद्म फूल होगा कुछ नहीं होगा क्या हालत इसका उत्तर दिया किसी किसी टीकाकार ने सुंदर उत्तर दिए भ जब भगवान का साथ लक्ष्मी देवी भी आई पीछे पीछे अपना बेटा का कष्ट देख के गजेंद्र को बेटा मांगा इसका कष्ट दे के रहा नहीं गए वो आए और जब वो लक्ष्मी समझ गई वो अभी इस अवस्था में नारायण को देख के कुछ देना चाहते तो अपने ही हाथ का जो पद फूल है उसको दे दिया दे बेटा दे इनके ही दे दे तब तो पद फूल दिया ये सिद्धांत तो किसी किसी रसिक भक्तों ने ऐसा चर्चा करते अभी ये जो प्रसंग है काल बता दिया था ये था। इसका बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे हम समय कम है हु नामक गंधर्व था ठाकुर जी चक्र के द्वारा गृह विपाटितो ये गज ये जो गजेंद्र को बचाने के लिए क्या किए बल विख्यो सौ क्षो हैं है ग्रहित तो मुखादरीना रीणा गजेन्द्र हरि रमू मोचत उच्चियाण इसको कष्ट देखे क्या किया इसको खींच के बाहर निकाले उसके बाद चक्र देखे ओ किसका वो जो कुमेर ग्राह का गला को काट दिया गह को गला काट दिया गहा को काला का काट देने के साथ साथ ही वो छोड़ दिया गजेंद्र तो मोक्ष हो गया मुक्त हो गया अब गला काट दिया तो थोड़ी पकड़ के रह छोड़ दिया अब उससे वो जो चरण पकड़ा था ठाकुर जी भी आ गया तो हु गंधर्व अपना स्वरूप को प्राप्त ही क्योंकि अभिषाप के द्वारा तो ये शास्त्री मिला था अब ये मिल गया शरीर ठाकुर को स्तप करके बड़ा जय, जय किया और चलाया गजेंद्रो के ऐसे बचा दिया गजेंद्रो के भी ठाकुर जी उद्धार कर दिया अब ये आगे चल के ये प्रसंग आता है रोहिवत मनु ये होता है पंचम पंचम मन्नातर षष्टो मन्नातर में चाक्षुष मनु अरे ये सप्तम मन्नातर चल रहा है वहीवत्तमतर ये जो रोहिवत मनु पंचम ये जो मनु ये जाने का बात षठों मनु का जो काल है चक्षुष मन्नंतर इसी मन्नातर में बड़ा भारी हंगामा मच गया कौन सी हंगामा भला आपने हम काल दो तीन दिन पहले बताया था आपको शायद मालूम है ये जो आपका दुर्वासा जी दुर्वासा जी एक ठाकुर जी का माला दिया था किसको इंद्र जी को और इंद्र जी का की इंद्रजी माला को खोलकर हाथी को हाथी को दिए ओराबत हाथी तो हाथी है महाराज जिसका ही हाथी है तो हाथी ने क्या क्या उस माला को फाड़ लिया और पैर में छुकर कुचल दिया तो बड़ा बड़ी गुस्सा हुआ ऐसा साफ दिया तेरा इतने हिम्मत है ये माला का तेने अपमान किया निर्माण लोग का इसका फल कभी भी ऐसा चिंता रखो कभी भी फूल माला ठाकुर जी का विष्णु का पैर ना रख जाए या माटी में मत जाओ तो श्री भष्ट हो जाओगे भजन तो होगा नहीं खूब सावधान कोई बोलने वाला है विचार करके देखना और इस समय ने क्या हुआ बड़े जा तो श्री भष्ट हो जाएगा तेरा कुछ नहीं रहेगा तो सचमुच उसका हो गया पूरा इंद्रों का श्री भष्ट हो गया अभी बलि महाराज गुरु को बड़ा प्रसन्न किए उनके जो गुरु सुर खानदान का जो, ब्रह्मवीद उसका इतना पावर है गुरुचरण में जब आपका वैष्णव चरण में प्यार रहे तो आपका जिंदगी खिले रहेगा खिले रहेगा आपका उस समय क्या हुआ उस समय सारे गया देवता लोग हाहाकार मच गया और सब तो गया और क्या करे तो फिर वो लोग ने रोते रोते ब्रह्मा का पास गया ब्रह्मा बोले क्या करना हमारे हमको कुछ करना नहीं क्या करे हम तुम लोगों ने गलती किया एक काम करो चलो सब हम सब चले ठाकुर जी का पास हम सब चले चलो एक साथ रोना धोना बंद करो और ठाकुर जी का पास चलो ब्रह्मा ब्रह्मा को लेके इंद्र बड़ुण शंकर भगवान सारे गए कहाँ गए वो जहाँ समस्या होने कभी भी समस्या होने से जहाँ पहुँचते हैं खीर सागर खीर सागर का नीर जा गया और जाके बड़ा भारी स्तवन किए चर्चा करने का टाइम नहीं है स्तवन किए ऐसा स्तवन किए ठाकुर जी ने अपना स्वरूप को दिखा एकदम तेजवान करोड़ों सौरज सूरज जैसा उसके बाद वो देवता लोग नहीं देख रहे क्योंकि जिसका सौभाग्य वही देखेगा ब्रह्मा जी और शंकर छोड़ के और कोई देवता को हिम्मत नहीं हो देखे वो क्या रोशनी आलो दिखा दे उसके बाद जब शवन करने का बाद आकाशवाणी से वो बोल रहे हैं ठाकुर जी बोल रहे हैं सुनो अभी करने का कुछ नहीं है वो जो असुर लोगों का इतना खमता है तुम्हारा हिम्मत भी नहीं हो गुरु गुरुबल जिसका पास है उसको कभी भी उसका हिम, आपका हिम्मत नहीं उसका पीछे लगो जिसका पास गुरुबल है उसको कोई भी कभी भी कुछ नहीं कर सकता ये जान के रखना ध्यान रखना इस वक्त गुरु की पाही केवलम इसी अवस्था में क्या हुआ वो लोग क्या ठाकुर जी बोले सुनो एक काम करो सागर मंथन करो हवन मंथन करने से अमृत उठेगा क्योंकि बीच बीच में ठाकुर जी बोले देखो बीच बीच में असुर और असुर और देवता में तुम्हारा लड़, लड़ाई लगता ही तो है देवता लोग और असुर में लड़ाई लगता है इसमें कितना देवता लोग मारा जाता है मारा जाता है ना? ठाकुर हाँ, जी बोले बीच बीच में बीच बीच में तुम्हारा लड़ाई है कभी कभी लड़ाई जग जाता है देवता लोगों का सागोसुर को तो इसमें तुम्हारा कितना देवता घायल हो जाता मृत्यु हो जाता एक काम करो सागर मंथन करो खीर सागर को मंथन करो मंथन कर, मंथन करके क्या होगा बोला वो तुम लोग पियोगे अमृत पीने से कभी मृत्यु नहीं होगा बोले महाराज अच्छा ठीक बात बताएं लेकिन कैसे मंथन करे बर तुमने कहा तुम तो देवता लोग तो है ही है लेकिन तुम्हारा बस का काम नहीं अकेला होगा नहीं तो असूर तो लोगों को बुलाओ बल महाराज वो लोग क्यों मानेगा हमारा बात बोले सुनो तो सही भाव लेके हाथ जोड़ के उनका पास जाओ बोली महाराज के पास चुप ऐसे जाओगे हाँ माथा नीचू करके सारे देवता लोग जैसे पराजित आदमी जाते हैं ऐसा करके जाओ वो आगा लड़ाई करे नहीं करेगा वो धर्म भी थे जाओ और देवता लोग को, को सारे ठाकुर जी सिखा दिया जाके बड़ा सुंदर भाव से उनका पास प्रार्थना करोगे जे देखो आपका पिताजी भी कसब है हमारा पिताजी भी कसब है सचमुच है देवता के पिता भी कसब है उसका भी पिता तो भाई भाई में लड़ाई ये सब ठीक नहीं समझता इतना दिन तो लड़ाई करके देखे हैं अभी थोड़ा संधि करके भी देखे प्रेम करे गोरू ये बोले बरे तो कहाँ का बात है तो कभी सुना नहीं बात तो अच्छा है लेकिन तो सुना नहीं कभी बोले देखो अभी तो इतना दिन तक लड़ाई करके देखा है अभी ऐसा करो थोड़ा हाथ मिलाओ हाथ मिला के भी देख लो और ठाकुर जी ने सिखा दिया देखो उनका था संधि करके और संधि करने जा रहा था रास्ते में वसुर लोग देख लिया देख के अस्त्रो लेके एकदम मरने एकदम दौड़ा और हमारा ये जो प्रहलाद महाराज का पोथा बोली मा ए मारो मात बोले देवता लोग आ गया तो पागल देखो कैसे आ रहा है कोई अस्त्र है हाथ जोड़ करके माथा नीचू करके अरे इसमें मारना नहीं कोई कारण है आने दो जब आया तो दंडवत्पर्ण सब हो गया ऐसा करके उसके बाद अपना मन की बात कहने लगे तो देवता लोग आप तो आप भाई भाई है हम लोग तो भाई ही है तो भाई भाई में लड़ाई ठीक नहीं समझता है, हाथ मिला हाथ मिला के देखे बोले कैसा हाथ मिलाना बोले सागर खीर सागर को मंथन करे मंथन करके अमृत मिलेगा अमृत मिलने का बाद भाई भाई सब बांट के खाएंगे और इतना लोग मौत हो रहा है और मौत बोल के कुछ नहीं रहेगा ऐसा करो तो बोले अच्छा तो बात तो अच्छा है लेकिन कैसे करे बोलो सब व्यवस्था हो जाएगा आप बोलो आप करोगे कि नहीं बोले हाँ करेंगे कोई बात अच्छा अच्छा सी अच्छा बात है कोई असुविधा है नहीं चलो कैसे करें बोले मंदार पर्वत को उठाना पड़ेगा मंदराचल को और बासुकी सांप वासुकी नाग जी जो है उनको रस्सी बनाएंगे बना के वो खीर सगर में मंथन करें बोले ठीक है चलो हाथ मिलाओ और सर देवता और सुर लोग सब आदि सारे गए हैया हैया करते करते गए और ठाकुर जी ने मंदिर पर्वत को उठाओ हम मंदिर पर्वत को ओह इतना सुर देवता लोग मिलकर कितना हिम्मत है इतना बड़ा हिम्मत ये जो मंदराचल पर्वत को ऐसा ऐसा कर कष्ट उठा बड़ा मुश्किल से उठाने के बाद यहाँ यहाँ करके थोड़ा बहुत गया और किसी ने आपका हाथ में कष्ट हुआ छोड़ दिया छोड़ने का बाद जितना सारे दैतो देवता पर्वत का नीचे पकड़ा था तो सारे एकदम खत्म कुचल के शेष वो निराश हो गए महाराज हमारा बस का काम नहीं है हम नहीं सकेंगे और ठाकुर जी बोल दिया मंदर लेके चलो कि खेल कूद है क्या तो ठाकुर जी के ठाकुर जी को समझ में आया ये लोग तो निराश हो गए ठाकुर जी आए क्या हुआ बोले मंदारचल नहीं ले, ले, हम क, हम लोग कैसे ले जाए खी और ठीक है बोल के ऐसा करके उठाए करके ऐसा करके करके आके किस में छोड़ दिए बुझा यहाँ अभी मंथन करो और मंथन करने जाए तो कैसे करें नेत्र बना लिया ये वासुकी जी को मंथन करने गया तो पानी में थोड़ी रहेगा वो सागर सागर का अंदर में वो जाने लगे अ महाराज अब तो हो गया हमारा इतना कष्ट है सारे बेकार हो गया एनर्जी लॉस हो गया ठाकुर <laughs> जी ने बोला कुछ चिंता नहीं है ठहरो बोल के कृति धारण की कर्माकृति धारण करके पर्वत को पीठ में लिए ऐसा करके उठाए ऐसा करके जब उठाए बोले पर्वत आ गया अभी जी बोले कोई चिंता नहीं अब मंथन करो अब जब मंथन करना शुरू किए और कर्म भगवान कर्म भगवान ने क्या किए चुपचाप ऐसे बैठे और वो अपना पीठ में जो मंदरा चल कर रखा रख कर ऐसा ऐसे मंथन कर रहा है और हमारा ये जो कुरम भगवान जी है इनके बड़ा आराम लग रहा है वैसे जैसे कुछ खुज बच्चा ऐसा ऐसा करते खुज ली तो वाह नींद आ गया भगवान का नींद आ गया बहुत आराम लग रहा है जब ऐसा हुआ इसके बाद ये मंथन करने का बाद क्या देव भगवान जी सिखा दिया देखो ये लोग वसुर है मंथन करने का टाइम में सावधान होना वो लोग बीच बीच में गुस्सा हो जाएगा वो असुर है ना तो वो लोग जो बोले वही मान लेना वो लोग जो ही बोलेगा हम ऐसा करें ठीक है मान लेना अच्छा ना नहीं बोलना लड़ाई नहीं करना तब तो, तो हो जाएगा तो राजी हो गया ठीक है लड़ाई नहीं करेंगे जो असुर लोग बोले तो ही मान लेंगे जब मंथन शुरू हुआ तो देवता लोग देवता लोगों को देवता लोग पहले बासुकी नाक का मुख को पकड़ा असुर लोग को पुछुआ दिया आओ लोग गुस्सा हो गया क्या हम लो लोग असुर लोग हैं हम पिछुआ पकड़ेंगे पुछुआ अमंगल है जाओ हम नहीं पकड़ेंगे हम नहीं करेंगे तो इंद्र जी बोले ठीक है चलो भाई आपको पूछा नहीं पकड़ना है तो हम लोग ये पूछ का ही तो बात है पूछा नहीं हमको बोला नहीं ठीक है पूछा हम ही पकड़ लेंगे देवता लोग पकड़ लिया और वो लोग मुख पकड़ लिया आप जब मंथन शुरू हुआ तो महाराज जाए तो जाए कहाँ जाए मुख से तो लाल लाल ये तो विष निकल लॉस साफ जो हाँ ये निःश्वास निकाल तू तो साफ इनका अंदर में जो विष आ रहा है सारे असुर लोग काला काला हो गया एकदम चल के लेकिन अब कैसे लड़ाई करे उन्होंने तो खुद खुद ही ऐसा किया अब लड़ने जाए तो उचित नहीं बोलो तुम ही तो लिए हमको दोस्त क्यों दे रहे चुपचाप साइन कर लिया उसके बाद पहले ही मंथन के साथ साथ कालकूट बीज उठा ऐसा कालकूट बीज उ पूरा जगत एकदम नाश हो जाए कोई जगत में कोई नहीं बचेगा तो लोग निराश हो गए महाराज ये क्या ठाकुर जी ने बोला था अमृत आएगा ये भी कोई अमृत है सारे मरने का अवस्था आ गया अब हम क्या करें सारे जाकर शंकर भगवान के चरण में शरण लिए सदाशिव काम के ठाकुर जी बचाओ जगत ना सोरे सारे प्राणी एकदम शेष हो जाएगा कोई जीव नहीं बचेगा शंकर भगवान ने सुने सदाशिव जी और पार्वती जी को पूछे हाँ जी क्या आप क्या कह रहे हो ये लोग बोलते बीस को लेने के लिए तो हम बीस क्या कर पान कर लेंगे पार्वती जी बड़ा मुश्किल से बोल ठीक है पान कर लो क्योंकि उसको मालूम था शंकर का जो शक्ति है मालूम तो इन्होंने बोल दिए तो हलाल हल विष शंकर भगवान ने ऐसा करके हाँ जब हलाल विष उठा तो ऐसा करके अंजोली कर ऐसा करके सारे हलाल विष को पान कर लिए और पान करने का समय जो हाथ का हाथ जो पानी पीते हुए थे टपक टपक से दो चार फोंटा पर जाता है तो फरेगा तो उसमें सो जो 20 जगत में आया है उसी से जितना सांप है जितना बिछुआ है जितना विषाक्त तो है सब उसी जो टपकते हुए गिड़ा था टपकते हुए जो गीड़ा था उसी से ये जो 20 इन लोगों को मिला और अगर वो विष रहता तो क्या होता बोलो सब पान कर लिए ठाकुर जी का नाम लेते हुए उन्होंने पान कर लिए पान करके क्या किया ऐसा पान कर पान करते करते बीस पान जब कर लिया यहां से यहां से धीरे धीरे जब यहाँ आ रहा है वो बीस को रोक लिया बोले सावधान 20 यहाँ मेरा ठाकुर जी है हृदय में यह नहीं जाना ठाकुर जी का कष्ट होगा तुम्हारा तो महाराज कहां जाए बोले इसी में रहो जोग बल के द्वारा एक कंठ में धारण कर लिया इसके द्वारा ही उनका नाम हो गया नीलकंठ जी महाराज जय शिव जी महाराज की जय अब ऐसा करके जब बचा दिया तो शंकर भगवान बेहोश हो गया था क्योंकि बीज तो यही है बेहोशी को हटाने के लिए देवी को कुछ करना पड़ी वो सब हम नहीं बताएंगे सभा में उसके द्वारा ही शंकर भगवान का थोड़ा होश आया जो भी हैं बहुत टाइम बाद लेकिन ये जो सागर मंथन में धीरे धीरे कौस्तुभ मनी से लेकर हा उच्ची उच्चोस्वयी वो घोड़ा फिर ओरावत सब धीरे धीरे निकाला वो ठाकुर जी सिखा दिया जब भी कुछ उठे कभी लड़ाई नहीं कर देवता असूल लोग बोले हम लेंगे ठीक है आप लोग दे देना लड़ाई नहीं करना ठीक है दे देंगे तो उच्चस्तर घोड़ा उड़ा तो ये जो बोला हमारा ये जो प्रहलाद महाराज के महाराज के जो पोता है उन्होंने बोला हम लोग लेंगे ठीक है लो, बाद में वा हम लोग ठीक है आप लोग ऐसा कहें बंटवारा हो गया फिर मुनि उठे तो ठाकुर जी बोले कुस्तुबी तुम्हारा लायक नहीं हम भी ले लेते लेके ले, लटका दिया शरीर में और ठाकुर जी मंदर अच्छे ऊपर भी है ऊपर और नीचे कम उठा ऊपर भी चतुर्भ रोपगार दोनों जाएगा ऊपर भी है नीचे भी है कर करते करते लक्ष्मी जी समुद्र से उठी लक्ष्मी वो लक्ष्मी हैं? जब उठी तो क्या करी अपना माला को लेकर ठाकुर जी के गले में डाल दी किसी का हिम्मत नहीं हुआ बोलने का हम शादी करेंगे कि कोई लक्ष्मी है प्रभाव ऐसा है उसका बाद और, और एक एक और एक उसका बाद उठा उनको असुर एक एक कन्या उठी उसका आँखें सराबी जैसा है उनको असूल लोग ने ले ली इसके बाद अमृत उठे जब महाराज अमृत उठे तो अमृत उठने का बाद अमृत उठने का बाद धन्नवरी महाराज अमृत से के उठे तो अमृत उठने का बाद लड़ाई लग गया उसूर देवता लग विशेष करके उस लोग ज़्यादा किया पहले समुन्द्र मंथन करने का पहले ठाकुर जी ने बोला जितना सारे औषधि है जगत का सारे औषधि को लेके सागर में फेंको उसका बाद मंथन करो तो अमृत जब उठे तो असुर लोगों ने कलसी लेकर भागे बोले भया तो देवता लोगों नहीं देना है हम लोग ही खाएंगे बोले अहम पूर्वम अहम पूर्वम ऐसा करके लड़ाई लग गया अब जाए कहाँ ये तो कलसी लेकर भाग गया असुर अरे महाराज देवता लोग को छोड़ो ओसुर लोगों में ही लड़ाई लग गया देवता लोग छोड़ दो ओसुर लोगों में जो कल लेके भागा इन लोगों में लड़ाई लग गया ए, तू नहीं लेगा हम लेगा तू नहीं हम ऐसा कर लड़ाई लग गया वो अपना ही अंदर में लड़ाई लग गया धूम भूखा लग गया तब क्या करे देवता लोग निराश हो गया ठाकुर जी इसीलिए मंथन करवाया हमसे ऐसा कष्ट किया ताकि उन्हें चिंता मत करो बोल के ठाकुर जी अभी क्या किए अभी मोहिनी का रूप पकड़े मोहिनी का रूप पकड़ कर सामने आए और मोहिनी का देख के ही देवता लोग तो सब बंद लालची है ना सारे कोलसी लेके भागा भागातुरी तो सब बंद इसका माड़ा मारी सब बंद और देखते रह गए कौन आए अरे बाप रे ऐसा देखा ही नहीं जगत में कैसा रूप है बड़ा मोहित हो गया मोहिनी तो मोहित करने वाली ऐसा मोहित हो गया अब तब क्या किए बोले आप कौन हो कैसी घूम रही हो क्या बात है ऐसे पूछना शुरू कर दिए तो बोले ऐसा ऐसा बात है तो उसका ऊपर इतना प्यार हुआ ओह हा महाराज इससे अपना कोई नहीं है तो हम लोगों में हम लोगों में लड़ाई लग गया देवी ये हम लोगों में लड़ाई लग गया ए लड़ाई का शांति कर दो बोले वो तो लड़ाई के समती आम कर सकते हैं लेकिन तो आप बुरा तो नहीं मनोगे ना, ना ना ना ना हम बुरा कुछ नहीं मनेंगे आप जो करोगे तो कुलसी को दो हमारे पास क्योंकि वो बोले अब ये अमृत कुलसी अमृत आया हम लोगों में आप ही बंटवारा करो ठाकुर जी का ही माया है बोले ठीक है बंटवारा तो हम करना नहीं चाहते क्योंकि आप लोग लड़ते हो इसको आगे दिया तो लड़ाई लग जाएगा उसको आगे दिया किसको आगे दे ना हम कुछ नहीं करेंगे लड़ाई नहीं करेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे जो आपका इच्छा हो तब आके अमृत हमको अमृत पिलाना ठीक है जब अमृत पिलाने का बात हुआ तो बोले देखो पहले ऐसा बात कही कि जैसे उन लोगों के विश्वास हो जाए बोले देखो ये जो मोहिनी कही कि देखो स्त्री जाति को बिल्कुल विश्वास मत करो इच्छा करके बोले जैसे उसका विश्वास ज्यादा हो जाए स्त्री जाति को बिल्कुल विश्वास मत करो जानती हो और कभी भी कुछ उल्टा कर दे ना ना आप जैसा हम देख के हमको पता है आप कुछ नहीं उल्टा करोगे आप ही लोग हमको का पूरा विश्वास है देखो बाद में नहीं बात चलेगा नई बात नहीं करेंगे जो हमारा जो इच्छा है जैसे आप लोग लाइन में बैठा के दें जैसे ऐसे इसी देंगे तो हाँ ठीक है आप देना अब सारे ओसुर लोग देवता लोग पूरा आचोमन आदि करके नहा धुआ करके एकदम सिंगार करके गायना गाँटी नया कपड़ा पहन के एकदम बैठ गया चलो मुकुट फुकुट लगा के बैठ गया लाइन में ओसुर लोग बैठ गया एक जगह असूर लोग इधर बैठो देवता लोग इधर, वो आपका का। हमारा कहना मानना होगा हम सर देवता लोग इधर बैठो लोग इधर बैठो इसमें से क्या होगा ये जो बदमाश है राहु और केतु हैं ये बदमाश क्या क्या इधर उल्टा आके देवता लोगों का इधर बैठ अब जब अमृत बरतना शुरू कर दिया तो असुर लोग बड़ा चिंतित हो गए बोले पहले उन लोगों को देना शुरू कर खत्म हो जाए ना ऐसा नहीं होगा क्योंकि वादा किया है ना तो हो सकता है ऊपर में पतला पतला अमृत तो उसको खिला दे नीचे का गाढ़ा है हम लोग का और प्यार है ना हम लोग गाढ़ा खिलाएंगे खिलाएंगी ये सब बात है ऐसा करके वो क्या जिंदा किया तो असुर तो ऐसा ही है खिलाते खिलाते जब ये सुर जो चंदो देखो ये असुर इधर बैठ गया ऐ जब बोले ठाकुर जी ने चक्र देके उसको गला को कट दिया उसमें अमृत जो खाया उसमें ये मुंडू, उसके बाद यह से टपक पड़ा क्योंकि गला कट गया अंदर तक तो गया नहीं और ये जो बैरी है शत्रुता है राहु और केतु और ये सूर्य और चंद्रमा को अटैक करते हैं, आज भी सूर्य गौहन है लेकिन भारत में दृश्य नहीं है जहाँ दृश्य नहीं है वह पालन करने का कोई भक्त नहीं बाहर में आज है आज सूर्योग है ऐसा करते करते सारे अमृत जब खत्म हो गया और तो फिर देखे मोहिनी हम लोगों को अमृत नहीं दी तो अब एकदम बड़ा गुस्सा हो गया अब मोहिनी ने अपना तो मोहिनी तो है ही है और अपना मोहन अपना रूप को वो तो मोहन है मोहिनी तो नहीं है वो मोहन अपना रूप पकड़ लिया अब क्या करे इसका साथ तो कोई करे क्या करे उसका साथ वो सबसे उसका उसका साथ कुछ चलेगा कुछ बस अभी देवता लोग का अमृत पिला दिए ये लोग बड़ा गुस्सा हो गया क्या इतना कष्ट हुआ अरे लोग अमृत पिया हम लोग पिया नहीं चलो लड़ाई करेंगे ऐसा लड़ाई शुरू हो गया कि पूछो मात भयंकर लड़ाई जैसे जगत नाश हो जाएगा ऐसा लड़ाई हो गया अब आप लोगों के अंदर में जो लोग ठाकुर जी का ठाकुर जी का ऊपर जिसका भरोसा है ओ लोग छोड़ के बाकी आदमी क्वेश्चन करेंगे महाराज ये तो बड़ा भाड़े बेईमानी हुआ ठाकुर जी ऐसा बेईमानी क्यों किया बेईमानी हुआ ना बोले एक साथ किया तो देना था एक साथ तो के। देना था हमारा इसीलिए तो हमने जब कथा शुरू किया क्या बोला आपका नैतिक चरित्र जो कुछ भी है हरिभजन में भक्ति का रस में इसको कोई बात ही नहीं पैदा होता लेकिन इसका नकली मत करो ये सब पूर्व जो महापुरुषों को कटता है नैतिक चरित्र ये करना चाहिए था यह सब रख दो घर में अलमारी के अंदर ये सब नहीं चलेगा जिसमें भक्ति का बढ़ावा है उसी चीज को भक्ति राज्य में प्राधान्य दिया जाता है उसको ही प्रायोरिटी दिया जाता है अब प्रश्न उठता है ठाकुर जी ऐसा क्यों किया बड़े ठाकुर जी इसलिए किया ठाकुर जी इसलिए किए ठाकुर जी सोचे कि ये जो असुर हैं लोग तो सांप का जैसा ऐसा तो क्रोध है ही है रोजतमुग्नी इनको अगर अमृत पिलाए तो इसके द्वारा भक्ति राज्य में थारा हाहाकार मच जाएगा ऐसे ही अमृत नहीं पिलाया और जितना असुर जगत में है और देखते ही हो कैसा फल मिलता है हम लोगों को भजन में असुर है ना सब बेस बना के बैठे असुर अंदर में दावी इसमें इतना तकलीफ हो रहा है अगर ठाकुर जी अगर अमृत पिलाते तो क्या होता वो सब असुर रह जाता वो सब असुद तो नहीं है अभी बच गया फिर भी उन लोगों का एक सुविधा है शुक्राचार्य जी इनका सामने अमृत संजीवनी विद्या है जो बृहस्पति का पास नहीं है अर्थात असुरों में किसी ने मर गया तो बचाने का रास्ता है अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य उसको टुकड़ा टुकड़ा हो गया आपका इधर ऑपरेशन वगैरह होगा शुक्र जय कुछ करना पड़ेगा सब लेके रख देगा वहां बचा देगा बस ऐसा खमता है।, है जो भी है ऐसा तो ठाकुर जी का ऊपर कभी कॉम्प्लेन मत करो ऐसा दोषारोप मत करो इसमें अपराध हो जाएगा ठाकुर जी जो करते हैं वो ठीक किए अभी प्रश्न उठता है शंकर जी महाराज इन्होंने जब सुस्त हुआ तब ये बोले जब महाराज जब सुने ये मोहिनी रूप पकड़ी पकारा था ये मोहन ने तो बोले हम हम तो ठाकुर जी के सारे रूप देखे हैं जो जो अवतार अब ये रूप तो हमको देखने को मिला नहीं हम तो सब अचेत था ये बीसपन कर लिया यहाँ अब हमको देखना है बोले कैसे देखोगे ठाकुर जी गया ठाकुर जी का पास यही शंकर जी गया जाके बोले स्टॉप किया और ठाकुर जी बोले क्या हुआ बोले बाबा किस लिए आए हो बोले बात है आपने सारे अवतार हमको दिखाए लेकिन ये जो महीने का अवतार ये तो हमने देखे वो छोड़ो छोड़े ये सब देखने का दरकार नहीं बड़ा भारी मुश्किल का बात है <laughs> ना ना ना हमको दिखाना पड़ेगा सब हम देखे हैं बोले बाबा तुम जाओ ये नहीं मत देखना देखिए क्या करोगे नहीं हमको देखना है आप सब दिखाए हो अब तो दिखना पड़ेगा हमको ठीक है चलो दिखा देंगे चका देंगे मजा और पार्वती को लेके नंदिया को लेके पहुंचे एक जगह वहाँ देखे एक ऐसा सुंदरी रमणी और ये बाप रे पृथ्वी में कभी नहीं है ये जगत में नहीं है तिजगत में अनंत ब्रह्मांड में नहीं तो ये ऐसे सामने है और शंकर जी देखते रह गए उसका हाल चाल जो है ये सब चर्चा करने का जगह नहीं है कि वो सोचेगा कि शंकर जी एक बद्ध जीव है ये सब हम व्याख्या नहीं करेंगे अगर करना है तो लम्बा चौड़ा करेंगे जब उसका अंदर में जो अज्ञान है वो उसको समाप्त करके ये लीला बोलना है आ, जब हम थोड़ा बहुत वस्तु अनुपुर स्पर्श करेंगे उसका पहले हम सुंदर ये सब व्याख्या करेंगे वो जो समझ में आया तब आपको नहीं तो रक्षा नहीं है तो शंकर भगवान ने ऐसे लीला की कि मोहित हो गए उनके पीछे दौड़ते दौड़ने लगा उसके द्वारा जो होना था हो गया और फिर बाद में जब उनको पकड़ी पकड़ा शंकर जी तब तो उनमें से मोहन पकड़ गया क्या हुआ बोले बाबा हरि घबरा गया उसको पता भी नहीं है सामने जो पार्वती है अपना श्री पार्वती है वो सामने नंदिया है यह सब खबर नहीं है सब भूल गया मोहिनी को देके मोहित हो गया हैं और ठाकुर जी का इच्छा है ठाकुर जी बोले आ ठाकुर जी ने बताया कि आप तो स्वयं मृत्युंजय है आ साम जो ही है आपका सामने कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि कामदेव आए वो जल के खाक हो जाता आपको ऐसा हिम्मत है आपको ऐसा हो गया देखो इसीलिए बोला था देखो मात बोले बाबा आपने बोला नहीं देखना पड़ेगा देख लिया तो अब देखो क्या बात ठाकुर जी ने बोला देखो हमारा माया ऐसा है कि इससे कोई नहीं बच सकेगा आ, आप है अलग बात है सदा आशीर्वाद किए चले गए और इनके जो बीज है इनके द्वारा जितने सारे धातु है सोना रूपा आदि जो है सारे उन्हीं के ऐसे हुआ है वो तो खून ही होता है हुआ है। ऐसा करके लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ इसके बाद क्या करे द्वित्व दानों को कैसे शीतल किया जाए वो तो ठंडा नहीं हो रहा है ठंडा होने का बाद ही नहीं फिर बाद में आ, उनको आ आके नारद जी आदि सब सब आके उनको ठंडा कर दिए ये ठंडा हो जाओ अभी ये लड़ाई मत करो लड़ाई करके क्या करोगे ये लड़ाई करके क्या करोगे कोई फायदा होगा आप लोगों में देखो कितना मरा गया कोई लाभ होगा क्या ऐसा करके युद्ध को बंद बं, बं, बं कर दिया और देवता लोग अमृत तो मिल गया अमृत मिल गया देवता लोगों का तो गुरुबल गुरु है गुरुबल के द्वारा वो जो स्वर्ग राज्यों अभी भी उसका अधिकार में है क्योंकि तो अपराध नहीं किया अपराध किया कुछ उसका मोह आया था वहीं ठाकुर जी का जादू था लेकिन वो तो सोचा कि एक साथ अमृत मिलना था हमको मिला नहीं तो लड़ाई किया ये तो आना ही नहीं ठीक किया लेकिन एक बात होता है देवता लोगों को अमृत मिला अब बात ये है देवता लोगों को स्वर्ग से हटा दिया गया था अभी बोला था जो पहले शुरुआत में जो श्रीभष्ट हो गया था इंद्रो इंद्रो श्री श्री भ्रष्ट हो गया था अभी आदिति मैया कश्यप जी का पास आके प्रार्थना की हाँ ऐसा प्रार्थना किए कश बोले कहो किस बात की दुख है वह दुख तो आप जानते ही हो हमारा बेटा सब रास्ता में घूम रहा है अपना स्थान जो है स्वर्ग इस स्वर्ग छोड़कर बाहर में घूम रहा है अब उसका हाल कुछ निकालो इसे हम बहुत दुखी है कौन मां सहन कर सकता बोलो हमारा बेटा सब रास्ता में घूम रहे है कोई जगह नहीं है रहने का ठहरने का क्या करे वो रोगी? बहुत रोई तो बोले ठीक है देवी आपके काम करो आपका एक व्रत बता दे इस व्रत को ठीक इस व्रत को ठीक से पालन करोगी तो आपको समाधान हो जाए ठाकुर जी आएगा और सारे समाधान हो जाएंगे तो उन्होंने क्या की पय व्रत इसका नाम है पय व्रत हो पय व्रत दूध पान करके ही व्रतों करना बहुत नियम है हम नहीं बताएंगे पय ये पय व्रतो ये पालन करके ऐसा पालन किए ठाकुर जी प्रसन्न हो गए ठाकुर जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए अंतिम दिन जो हवन करना था भाई बोले प्रसन्न हो गया बोलो स्वर्गों का स्वर्ग जो देव देवता का माता अब बताओ माता जी क्या चाहिए बोले हम जानते हैं उन्होंने बोले हम जानते हैं आपका मन में क्या भावना है आप चाहते हो आप दुखी हो आपका जितना सारे संतान हैं सारे रास्ता पे घूम रहा है आपका इच्छा है स्वर्ग राज्य पुनः उद्धार हो जाए और आप पुत्रो पोता पोती का साथ एक साथ रहोगे कसब जब वरदान किए जब बोले ठीक है ये पाय व्रद्ध करो आशीर्वाद कर रहा रो तो कसब जी मन ही मन चिंता किए देखो ये जगत में कोई किसी का नहीं है लेकिन ये इतना मोह है कसब जी नहीं पढ़ते इसमें हम यहाँ लोग पढ़ती द्वितीय और अदिति ये भी बोले हमारा बच्चा खराब है हालत खराब है बचाओ भी बोले लेकिन कसब महाराज ऐसा नहीं करते क्योंकि दिव्य ज्ञान है कसब महाराज चिंता करते रह गए देखो क्या माया है कौन किसका बेटा बेटी है बोलो अब इसका पीछे लगे हैं हमारा जो बेटा सब रास्ता में इंद्र आदि सब रास्ते में घूर रहे हैं। इसका हाल निकालो तो पैब्रत गुर के ठाकुर जी दर्शन दिए और बोले ठीक है हम एक काम करेंगे तुम्हारा घर में तुम्हारा घर में हम पैदा होंगे ओके? Okay, देवता लोगों को फिर स्वर्ग राज्यों को अधिकार करा देंगे कोई चिंता नहीं ठीक है बल ठीक है ऐसा करके जब राजी हुए तो व्रत को ब्रोत तो व्रोत सा, तो सार्थक हो गया ब्रोत सार्थक होने के बाद ठाकुर जी अभी आविर्भाव हुए ठाकुर जी आविर्भाव होने का बाद सारे देवता लोग एकदम आके स्तुति करने लगे ऐसा स्तुति करने के लिए सारे एकदम आ हा हा बार क्या किया जाए अभी ब्रह्मा ये जो हमारा बामन जी महाराज की जय हो बामन जी महाराज आविर्भाव हुए और बामन जी महाराज आविर्भाव होने का बाद और जब कितना सुंदर देखने में छोटे बामन जी लेकिन शरीर का सौंदर्य जो और सारे आदमी सोचा कि गोदी में लेके प्यार कर इतना सुंदर है ये बामन जी महाराज आविर्भाव होने का बाद बराबर इस स्तुति हुआ स्तुति होने का बाद कब आविर्भाव हुए नैया लिखा है श्रोणायाम श्रवण दादश्याम मुहूर्ते अभिजीति प्रभु सर्वे नक्षत्राध्या चुक्रो दक्षिणम द्वादोशी वामन द्वादशी आते हैं न सावन सावन द्वादशी श्रवण नक्षत्र भाई चैन श्रवणायन श्रावण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीत ही नक्षत्र में दोपहर का टाइम ठाकुर जी आविर्भाव हुए उसके बाद सारे अंबिका देवी भिक्खा पत्र दिए किसी ने चरमाम्बद दिए किसी ने डंडा दिया किसी ने छाता दिया है अक्षमाला दिया सरस्वती है ऐसा करके सारे दे दिए और सारे को खरम दे दिए कोई ने किसी ने ऐसा करके बामन जी महाराज चलने लगे अब चलो कहाँ जाओगे बड़ा पहले ही वो जो बलि महाराज भिगु कच्छो है नर्मदा का ट्रथ में जहाँ जग कर रहे हैं वहां पहुंच गया वहां पहुंच गया है दंडो को मंदिर दिए दंडो को मंदिर कौन दिए ब्रह्मा जी आ ऋषियों ने दिया कुशासन कूछ, ये जो नीचे बिछाया, ये सबसे बड़ा पवित्र है इसको भी सारे दे दिया इसका बामन जी चलते लगे एकदम जैसे सूरज चल रहा है करते करते वहा जाके बोली महाराज यहां यज्ञ कर रहे हैं जग में जाके पहुंचे और दूर से देखे हरि महाराज कौन आ रहा है जैसे करोड़ों सुज्जू उदय हुआ है अरे कोई आता होगा देखे सही बीच में ये तो ब्रह्मतेज वाले एकदम ब्राह्मण है ब्राह्मण छोटे-छोटे पर बड़ा प्यार आया और आने का बाद ही क्या कहे बल पहले उसको प्यार धुला उसका जो प्यार है उसको धुलाये और धुलाने का बाद क्या किया तत्पाद शौचम जनो कलम सापहम सधर्मोविद मूर्धुनि अधात सुमंगला उनका चरण को प्रखालन किए और पानी लेके सारे माथा में दिए सारे अपना जो खनदान है सबको पवित्र किए बोली अभी हाथ जोड़ कर कह रहे हैं आप तो ये युग को चल रहे हैं महाराज आप आए हो जरूर कुछ ख्वाहिश लेके आए हो अविष्ट है आपका बोली महाराज ने बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण केम करवा मत ब्रह्म नाम तप हो साक्षात मन त्वार जो बपो धर्म आह ऐसा जो बपू धारण आए हैं भी आप जो है बटुक ब्राह्मण आपका चरण है दंडवत हे आरजो आपको ब्रह्मर्षि दीगर विग्रोधारी तपस्वी बोलिया तपस्वी बोल के आपको मालूम होता है आपका जो तेज है आप बताओ क्या करें आपका सुख आगमन हुआ तो स्वागतम वो स्वागतम ते नमस्तु व्यम किम करो हम क्या आपका कुछ आपके लिए सेवा बताओ क्या करें ऐसा करके वंदना करते हुए जब बोले तो बोले महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए हमको तीन पाद भूमि चाहिए हैं क्या वो तीन पाद भूमि चाहिए दोबारा बोलो तीन पाद आपका पैर इतना छोटा छोटा इसी तीन पैर में तीन पाद भूमि क्या करोगे <coughs> आपका चरण तो छोटे छोटे इसी चरण के दौरान नाप के तीन पात लोगे उसमें कि अब ना बैठना आएगा ना सोना आएगा ना भजन करोगे कैसे लंबा चौड़ा कुछ ले लो या तो कोई दीप ले लो त्रिभुवन हमारा बस में है त्रिभुवन हमारा कब्जा में है हम मालिक हैं चाहे एक द्वीप ले लो पूरा सात दीप है पृथ्वी में सात दीप में पृथ्वी में सात दीप है चाहे एक देव दीप ले लो अच्छा दीप लेना नहीं चाहो तो एक बरसो ले लो बरसो नहीं तो सारे जगह ले लो एकांत तो अगर कुछ नहीं चाहिए तो दो चार ग्राम ले लो ए ब्राह्मणी ले लो शादी करो ऐसा कर दे बोले महाराज हम जो बांगा है वही चाहिए कुछ नहीं चाहिए अरे इसका तो बुद्धि बड़ा खराब है कुछ नहीं होगा चलो जैसा बुद्धि ऐसा ही लाभ भला ऐसा ही चाहिए उन्होंने तर्क दिया देखो ग्वय से लेकर नहु से लेकर किसी ने शांति प्राप्त नहीं हुआ इनको तमाम पृथ्वी का संपत्ति मिला था फिर भी उनका अंदर में जो आशा आकांक्षा है उसका निष्पत्ति नहीं हुआ तो हम ब्राह्मण हैं संतोषी ब्राह्मण हैं हम संतोषी ब्राह्मण का तेज रहता है जो किसी से कुछ लेने के लिए इच्छा नहीं है उनका तेज बहुत रहता है नियम है शास्त्र का वो तेजस्वी होते हैं महाप्रभु भी महाप्रभु भी देखो ये पुरुषोत्तम धाम में पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में जब अद्वैत गोसाई का थोड़ा उद्वैत गोसाई का नौकर है कमलाकांत तो उन्होंने राजा का पास राजा राजा उड़ीसा को जो राजा है प्रथावरुद्ध इनके पास एक चिट्ठी लिखा चिट्ठी लिखे बोले अद्वैत गोसाई विष्णु तत्व तो तो है लेकिन इन्होंने इतना खर्चा किया थोड़ा क्रेडिट हो गया मतलब मार्केट में कोई उधार है इनके लिए ये, इतना सतो मुद्रा चाहिए रुपया तो ये खबर में आ चैतन्य महापू का बड़ा गुस्सा हुआ बोले देखो ये तो साक्षात महाविष्णु है इनका इसका प्रभाव पता नहीं वो बोला ऐसे मुख में अगर प्रभाव पता होता तो ऐसे राजा के पास खत लिखता चिठी चिन्ह के बोला दुई तो मुद्रा चाहिए वो खूब उधार हो गया खर्चा हुआ है ज्यादा तो वहाँ पे वहाँ पे पता चला वहाँ पे उसको बोले ए, गोविंदो काल से मेरा कमरा में इसको आने मत दो बिल्कुल बाहर रखो बाउलिया विश्वास इसको घर में आनबा दे दो तो बाद में जब शासन किया तो अद्वैतों से बोले इसको क्षमा क्यों किया पर क्षमा तो करना पड़ेगा क्योंकि आपका संबंध है ना <laughs> क्या करे अमोक अमोघ ने कितना अन्याय किया था मालूम है अमोक सरबो भट्टाजाजो का जमात है ये सब सुनोगे बाद में कभी सुनोगे फिर भी क्षमा कर दिया तब तो बोला क्या, देखो, कभी भी किसी का पास किसी का पास पतिग्रह मात करो किसी को बोलना नहीं ये सब रुपया चाहिए हमको दरकार है ऐसा नहीं बोले ठाकुर जी उसको प्रेरणा दिया तो किया तो किया, अलग बात है लेकिन कभी भी पौतिग्रहु मा कहू ना करो राजधन बांग्ला में बोला पौतिग्रोह नहीं करना है राजधन राजा का पास या धनी का पास नहीं बोलना बिल्कुल अब हमको तीन पात्र भूमि चाहिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं तो ठीक है आपका जो इच्छा बोल के जब बोली महाराज ऐसा करके कमुंडल का पानी लेके जब तो मंत्र पढ़ना शुरू किया दान का तो यहाँ जो शुक्र जो वही मात दे बोले महाराज क्यों क्या हुआ बोले ये जानते नहीं ये साक्षात विष्णु है एशो चने साक्षात भगवान विष्णु रश्यपाद आदित्य आदिते जातो देवान कर्ज साधक ये जानते नहीं कष आदित्य आदिति इन लोगों से पैदा हुआ ये दंपति से विरोचने ये साक्षात विष्णु ये तुमको पागल बना देंगे बोले ये तीन वो अभी तो देखते हो इतना छोटा मामन और बाद में पूरा ऐसा काय विस्तार करे देखो इसका क्या पावर है गुरु का ये भूत भविष्य सब जानते ठाकुर जी को चालाकी नहीं चला कैसा चोतुर है देखो नहीं तो कैसे बोलता बोले ये थाप घेर लेगा ए दो पा, एक पाद में पृथ्वी स्वर्ग अब तीन पात रखने का कोई जगह नहीं मिलेगा तेरा कहां तब नरक में जाओगी क्या तो बोली महाराज ने बोले महाराज देखो हम मिथ्था से डरते हैं इनको हमने आने का बाद ही बता दिया हमने देंगे प्रतिज्ञा अब वो हाँ हा, बोल दिया हम नहा नहीं करेंगे सकेंगे क्या हम प्रहलाद महाराज जी के खनदान में पैदा हुआ है प्रहलाद महाराज जी का पोता हूं मैं कभी झूठा आश्रय नहीं ले सकता भले मेरा मर मृत्यु हो जाए कोई पतन हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन हम मिथ् से बड़ा डर डरते हैं हम जब ऐसा सुना नहीं तब तो एकदम बड़ा गुस्सा में आकर अविशा दे जा श्रीभस्त हो जाएगा तेरा सब चला जाएगा हुआ पहले वो सावधान किया त्रिभी क्रमई रिमाम लोकानो विश्व काय क्रमिष्यति सर्वस्व विष्णे दत् मूरो वर्तो से कथम अरे धीरे धीरे ये विश्व पूरा ये ये जगत भूलोक भूबोलोक सब ले लेंगे अरे मूरा ऐसा दान करके तू रहेगा कहा दान तो ऐसा करने चाहिए कि दाता का प्रभाव का खराब ना हो जाए ये तो इन लोगों कर्मकांडी का विचार लेकिन दाता का दान का सर्वश्रेष्ठ महिमा है जब हम उस दिन बताया था बहुपा जी का सामने जेबी दत्तों जे दत्तों ने अपना जितना इनकम किया था सारे दे दिया भक्ति रंजन इसको ही दान बोला गुरु वैष्णव के चरण में सारी निछावर उसको विश्वास है वो खाएगा नहीं सब पैसा कभी भी पूरा एकदम ठाकुर जी का सेवा दे दिए तो उन्होंने बोला हम तो झूठा नहीं बोलेंगे जितना भी गुरु जी गाली दिया तो गिल गाली देने का बाद भी वो बोले नहीं हम मिथ्या से डरते हैं हम सुनेंगे गुरुजी अब हाँ बोल दिया तो देंगे और अगर आपका कहने से ये लगता है कि साक्षात विष्णु है तो और ज्यादा देंगे बोले विष्णु है सब ले लेंगे आज तो हमारा बहुत आनंद के दिन है अगर साक्षात विष्णु आए हुए हैं तो और अच्छा है और तो ज्यादा देंगे देना है तो विष्णु की देना है तो उन्होंने देना शुरू कर दिया जब दे दिया बाकी बात काल चर्चा करेंगे हंगामा हो रहा है होगा नहीं सब दे दिया है, तो सचमुच देखे जब दान दे दिया ऐसा करके संबोल करके, दान का, का महाराज जी अभी छोटे बामन बन के आये इसका एक पैर इधर आस्ते करके एक पैर से पूरा ऊपर ले लिया सर के सारे माप लिया एकदम अब तीती तीसरा नंबर जो पैर है इधर से अब तीसरा पैर रखने का जगह दे तो जगह है नहीं खाँ जाए खाँ जाए तब उसका जो पत्नी जो है बिंदावली है बिंदावली बड़ा चौतुर है।, है जैसे महाभागवत है बोली महाराज का पूजा हो जाता है जब में हम लोग दादाश महाजन में बोली महाराज का भी पूजा होता है तो इनके पत्नी का साधन जो बोले स्वामी जी एक काम करो आप बोलो ठाकुर जी को ये तीसरा नंबर पर माथे पे रख दे बोला अच्छा बताइए आपने अब माथे पे रख दी तीसरा पद अब बाकी तो अभी तो जब ऐसा बुद्धि पहले नहीं दिया था तब तो वो तो बोरुन पास में बांध लिया ऐसा करके बांध लिया ऐसा कर बांधा हुआ है ऐसे तो सब ले लिया उसका उसको बांधा है क्या तीसरा नंबर पर रहने का जगह नहीं दिया और बांध दिया बोरुन पास में अब बांध लिया अब आप क्या करें प्रहलाद महाराज आए हुए हैं इतना सुंदर एकदम प्रोलाद महाराज आने के बाद उसका आंसू आ गया भले हमारा दादाजी आते थे तो हमें डंडोवत करते थे परम डंडोवत, पंडोत अब हमारा उपाय क्या हम तो, तो बंधा हुआ है ऐसा करके बधा हुआ है क्या करेगी हम आंसू में आंखों में आंसू आया और मन ही मन दंडवत किए दादाजी हमारा दंडवत करने का भी उपाय नहीं है अभी बंधा हुआ है फिर उसका बाद प्रोलाद महाराज ने प्रशंसा किया ठाकुर जी तुम इतना प्यार करते हो हमको हमारा खानदान को है जिसका हम क्या एहसान माने हम बोलो कितना प्यार करते हो बोले देखो प्रहलाद महाराज जी का ऊपर हमारा जो पोता है ये जो बलि महाराज इनका ऊपर आपका चरण दे दिए हो आहा, ये तो किसी का सौभाग्य में नहीं हुआ है ऐसा सौभाग्य किसी का नहीं हुआ अच्छा हुआ चलो अभी प्रहलाद महाराज को सफ सुतिक करे उसका बाद काल क्या हुआ था उसको कैसे भेज दिया नीचे ये पृथ्वी लोग का नीचे जब काल चर्चा होगा काल ये चर्चा होने का बाद हमको जाना है नवम स्कंध में जल्दी जल्दी नहीं तो दसम का मजा नहीं ले पाओगे वंचाकल्प दुर्भ सुनिदान पवन जय बामन जी महाराज की जय